गीता तत्वचिंतन तस्मा योगी भवार्जुन तीन योग भ्रष्ट की दो श्रेणियाँ इस श्लोक पर भाष्य करते हुए आचार्य शंकर लिखते हैं अथवा कुलाद अन्यस्मिन, योगी नाम, एव कुलास्गिनाव कुले कु जायते श्रीधीमता बुद्धिमता अथवा श्रीमानों के कुल से अन्य जो बुद्धिमान दरिद्र योगियों का कुल है उसमें जन्म लेता है और ऐसे दरिद्र कुल में जन्म लेने को दुर्लभतम अधिक दुर्लभ कहा है इसका तात्पर्य यह कि सचरित्र सीमंतों के घर में जन्म लेने की अपेक्षा दरिद्र किंतु ज्ञानवान योगियों के यहाँ जन्म पाना अधिक दुर्लभ है आचार्य शंकर आगे लिखते हैं एक तद ही जन्म यद दरिद्राणाम कुले दुर्लभतरम दुखलभ्यतरम पूर्वम अपेक्ष लोके जन्म यद् समय यथोक्त विशेषणे कुले परंतु ऐसा जो जन्म है उपरयुक्त दरिद्र आदि विशेषणों से युक्त योगियों के कुल में जो उत्पन्न होता है वह पूर्व में बतलाए गए इस्लोक में श्रीमानों के कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लभ है यहाँ पर अथवा शब्द का प्रयोग कर भगवान कृष्ण योग भ्रष्टों की दो श्रेणियाँ सूचित करते हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर ही आए हैं ऐसा योग भ्रष्ट चाहे सूची पवित्र धनाढ़ कुल में जन्म ले या दरिद्र ज्ञानवान योगी कुल में वह जन्म लेकर करता क्या है यह बतलाते हुए कहते हैं तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चतो भूय संसिद्धौ कुरुनंदनम हे कुलनंदन वहाँ वह उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को प्राप्त हो जाता है और परम तत्व की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है दो योग भ्रष्ट के जन्म की विशेषता यही योग भ्रष्ट की विशेषता है शुद्ध चरित्र धनिकों या दरिद्र ज्ञान परायण योगियों के यहाँ जन्म लेने ले में उसकी विशेषता नहीं है क्योंकि धनी और पवित्र माता पिता के यहाँ ऐसे भी लड़के जन्म लेते देखे जाते हैं दो जो दुश्चरित्र और दुर्व्यसनी होते हैं इसी प्रकार बुद्धिमान योगियों के यहाँ पुत्र भी बुद्धिमान ही हो यह कोई आवश्यक नहीं है संतों और महापुरुषों के यहाँ भी कुपुत्र जन्म लेते देखे गए हैं पर जब योग भ्रष्ट उन लोगों के यहाँ जन्म लेता है तो वह अपने पूर्व जन्म के किए अभ्यास से प्राप्त बुद्धि को संस्कारों को प्राप्त हो जाता है पिछले जन्म में उसने साधना का सूत्र जहाँ पर छोड़ा था वह सूत्र वहीं से फिर पकड़ लेता है और साधना में सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करने लगता है प्रश्न किया जा सकता है कि क्या योग भ्रष्ट का अगला जन्म इस प्रकार साधना में ही लगेगा वह विषय भोग की ओर खींच भी तो अपने जीवन को गंवा सकता है इसके उत्तर में कहते हैं नहीं पर ऐसा योग भ्रष्ट अपने पूर्वजन्म में निर्दिष्ट किए हुए साधन पथ पर ही आगे बढ़ता है इसका कारण बतलाते हुए कहते हैं पूर्वाभ्यासन तेन रियते शभसोपिह दिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्मांच वर्तते वह उसी पहले पूर्वजन्म के अभ्यास द्वारा मानो बरबस ही योग साधन की ओर खींचा जाता है निससंदेह इस योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को पार कर जाता है